सेवक संघ स्वास्थ्य सेवक संघ से जुड़े हुए जितने संगठन है उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया घंटा मतलब टॉयलेट लोगों सत्तर संस्थाएं इस देश में हैं जो अभी पेप्सी पैक्सिको के खिलाफ काम कर रही है हमें बहुत खुशी है जब काम शुरू हुआ था तो हम अकेले थे आज सत्तर संस्थाएं पूरे देश में और इन सब संस्थाओं का मिला परिणाम है की सत्तर बिक्री उनकी कम हुई है तीस भी कम हो जाएगी अगर हम अपने जीवन में ये कसावट रखें नहीं तो मैं आपको एक बहुत बहुत ताजा उदाहरण देके जाता जो मैंने पहले कभी आपको बताया नहीं क्योंकि ये घटना अभी घटित हुई अमिताभ बच्चन नाम का एक फिल्म एक्टर है इसकी कहानी है थोड़े दिन पहले ये बीमार था और आपको याद है इसका ऑपरेशन हुआ और था और 9 घंटे तक ऑपरेशन चला इसको बीमारी क्या हुई डायवर्टिकोलाइटिस बड़ी अंतरियों का रोग होता है और इसमें अंतरियां सड़ जाती है तो जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया उसको मैंने एक बार पूछा कि भाई आपने नौ घंटे अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन किया तो उसने कहा कि उसकी बड़ी आत सड़ गई थी जगह जगह से उसको काट के निकाला तो नौ घंटे लगे उन्होंने कहा हां लगे तो ये काट काट के जो तो बड़ी आंत निकाली आपने क्यों निकाली तो उन्होंने कहा अगर नहीं काटता तो मर जाएगा तो उसको बचाने के लिए, लिए किया तो कैसे सड़ गई उसकी बड़ी आत क्योंकि बड़ी आंत तो साधारण लोगों की नहीं सड़ती जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनकी बड़ी आंख सड़ती है जो बहुत सूअर का मांस खाते हैं जिसको कोत कहा जाता है उनकी बड़ी आंख पड़ती है जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं उनकी बड़ी आंख पड़ती है जो बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर हॉट ड्रॉग कोल्ड ड्रॉग और मैगी खाते हैं उनकी भी सड़ती है लेकिन अमिताभ बच्चन ये कुछ भी नहीं करता न पिज्जा बर्गर खाता है ना शराब पीता है ना बीड़ी सिगरेट पीता है ना गुटखा खाता है कुछ नहीं करता फिर कैसे सड़ गई तब वो डॉक्टर ने कहा कि वो पैक्सी कोक पीता है हमेशा और इससे भी बड़ी आंस पड़ जाए और डॉक्टर ने कहा कि 10 साल से पीता है 10 साल में उसकी बड़ी आंसर हाँ गई तो मैंने उस डॉक्टर को कहा आपने ये बात बताया अमिताभ बच्चन को उसने कहा हां बता दिया तो मैंने पूछा उसका क्या रिएक्शन है तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया अब वो पैप्सी का विज्ञापन नहीं था पहले वो करता था अब बंद कर दिया जब मैं कन्फर्म हो गया तो मैंने अमिताभ बच्चन को ई किया और उसको ये सब बात कही उसने कहा यस इट इज ऑल ट्रू ये सब सत्य है मेरी बड़ी आंख सड़ी उसका कारण पैक्सी को है तो मैंने कहा आप ये बात टीवी पर बोलोगे हाँ। मेरी बड़ी आंख सड़ गई है उसका कारण ये पैक्सी को है और चा... आपके साथ अपने डॉक्टर को भी बिठा था हाँ। वो बताएगा क्योंकि ऑपरेशन उसी ने किया है तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता तो मैंने कहा चलो इस पे एक फिल्म बना दो आप कि पैप्सी कोक पीने से कैसे बड़ी आप सड़ जाती है तीन घंटे की फ्यूचर फिल्म बना दो तो उसने कहा ये भी नहीं कर सकते क्यों क्या तकलीफ है तो उसने कहा कि मैंने इस कंपनी से सौ करोड़ रुपए लिए पैप्सी से और जब रुपए लिए थे तो समझौता किया एग्रीमेंट किया है कि जब तक ये कंपनी भारत में रहेगी मैं इसके खिलाफ बात नहीं बोलूंगा कंपनी ने मुझसे लिखवा लिया और अगर मैंने बोला तो ये कंपनी मेरे ऊपर 500 करोड़ का दावा करेगी मुझे 500 करोड़ देना पड़ेगा मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं कंगाल और भिटारी हो जाऊंगा इसलिए मैं ये बोल नहीं सकता तो मैंने उसको पूछा मैं बोलूं तो उसने कहा आप बोलू आपने तो कोई समझौता नहीं किया कंपनी तो मैंने कहा मैं आपका नाम लेके बोलू उसने कहा मेरा नाम लेके बोल सकते अगर मेरा नाम लेके आप बोलो और लोगों का कुछ भला होता हो तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है आप मेरा नाम लेके बोलो कि अमिताभ बच्चन को पैक्सी को पीने से ये हुआ है तो आप सोच लो ये पेप्सी को कितना खतरा इसलिए कभी भी गलती से मत थी किसी घर में आने वाले अतिथि को तो बिल्कुल मत की अतिथि भगवान के समान होता है उसको संडा साफ करने का पानी नहीं पिला सकता ये आपके अनुभव है अगर हम पैक्सी कोक ना खरीदें तो अमेरिका की कोई चीज ना खरीदें ये कॉलगेट भी अमेरिका का का है कॉलगेट क्लोजअप प्रेक्डेंट से बाका फॉरन से भी बन रहे हैं ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग भी अमेरिका का कभी ना खाएं मैगी भी अमेरिका की है आपको मालूम है अभी सबसे सनसनीखेज खेज रहस्य उद्घाटन हुआ है कि पिज्जा बर्गर हॉटडॉग कोल्ड डॉग और मैगी ये सब सुअर के मास्ते बन रहे हैं के सब सुअर के मास्ते बन और भारतीय एक व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं वो कट्टर जैन उन्होंने अमेरिका की मैकडोनल्ड कंपनी पर केस किया कि उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट किया कैसे वो कंपनी बोलती है दिस इज ऑल वेजिटेरियन तो बिचारे वो खाते रहे हैं बहुत दिन तक फिर एक दिन उनको शक हो गया कि इसका टेस्ट कुछ बदला बदला था तो उन्होंने पिज्जा बर्गर खरीदा और टेस्टिंग के लिए दे दिया लेबोरेटरी में तो लेबोरेटरी ने कहा यह सुर कीचर पीता तो कंपनी पे दावा ठोक दिया अब मुकदमा चल रहा है उनका थोड़े दिन में उसका फैसला आ जाएगा कंपनी उनसे सेटलमेंट करना चाहती है कि आप मुकदमा वापस ले लो हम 50 करोड़ डॉलर दे देंगे लेकिन वो भाई तक तो तो कटकर जैसे उसने कहा कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा पैसे नहीं लेने के सारी दुनिया को पता चले कि ये पिज्जा बर्गर हॉट ड्रॉग कोल्ड ड्रग्स वर्ग बनता तो मैंने अगर उनसे वो पूरे केस की रिपोर्ट मंगाई है जैसे ही मेरे पास आएगी मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में यह केस दाखिल करने वाला भारत में कि भारत के करोड़ों हिंदुस्तानियों का धर्म व्यक्त करने के लिए मेरी आपको विनती है कि आप ये फीसा भरकर मत खाइए और कभी भी मैं भी मत खिलाइए जाती बच्चों को अगर आप शाका दिए ऐसे ही अमेरिका की कुछ चीजें और बिक रही हैं इस देश में जैसे फेयर एंड लवली बहुत लोग लगाते हैं कि गोरेपन की क्री में मैंने चार साल एक भैंस को लगाकर दे दिया वो अच्छा दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हो सकता जो काला है वो काला है जो गोरा है वो गोरा है रंग नहीं बदलता कभी हमने इस फेयर के खिलाफ मुकदमा किया मद्रास हाईकोर्ट में उसमें हम जीते कंपनी आ वो कैसे मुकदमा था मेरा एक दोस्त है वो मेरे साथ पढ़ता था सा इंजीनियरिंग में तमिलनाडु का है वो बहुत काला है इतना काला है आपके घर में तवा है ना उसको उल्टा कर दो इतना काला और वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था हम दोनों उन्हें साथ रहते मैं उसको रोज देखता था वो फेयर एंड लर्नी लगाता है बारह साल उसने फेयर एंड लवली लगाई और वो बोलता है कि हॉस्टल में आने से आठ साल पहले से लगा रखे है फेयर तो बीस साल लगाया अभी भी चिपकट का <laughs> तो मैंने एक दिन कहा भाई कभी तो तू सुधरेगा तो एक दिन उसको समझ में आ गया उसने कहा अब बस अब बंद फेयर एंड लवली तो मैंने कहा तेरे पास इसका फेयर लवली खरीदने का जो बिल है बाहुचरे वो मुझे दे, दे तो उसने दे दी तो उसके आधार पर हमने केस कर दिया मद्रास हाईकोर्ट में वो मद्रास में रहता है तो केस नहीं करना पड़ता अब जजमेंट देने वाला जो जज है वो एक, एक, एक बोला कि मेरे घर में भी यही समस्या है। वो जज कहता मेरे घर में भी यही समस्या तो उसने बहुत सुंदर जजमेंट दिया पैबसी ये फेयर एंड लवली कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा मद्रास हाईकोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है जो किसी व्यक्ति को काला है तो गोरा बना दिया तो उनका साफ इसमें कुछ नहीं मिला तो अच्छा ये बताओ बंदी कैसे तो उनका स्वर की चर्बी के तेल से हमें से बना अब भारत की करोड़ों माताएं बहने ये सुवर की चर्बी का तेल चेहरे जो पोतती है और सोचती है बहुत सुंदर बनेंगे <laughs> सुंदरता फेयर एंड में नहीं है क्रीम पाउडर निपस्टित में नहीं है सुंदरता गुण कर्म और स्वभाव में है आपका गुण अच्छा है कर्म अच्छा है स्वभाव अच्छा है आप मन में रहेंगे लगे फेयर में फिर आप बोलेंगे कौन सी क्रीम लगा कोई मत लगाइए जैसे आप हैं बहुत अच्छा त्वचा हमारी जैसी है बहुत ही अच्छी इसमें क्रीम पाउडर लगा के इसको खराब मत करिए क्योंकि सभी वैज्ञानिक जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि त्वचा को जितना ज्यादा केमिकल्स लगाएंगे उतनी खराब हो जाए तो कुछ मत लगाए और ये कितनी महंगी है पेयर एल लॉबड़ी पच्चीस ग्राम चालीस रूपये में है पचास ग्राम अस्सी रूपये में है सौ ग्राम एक सौ की है एक किलो सोलह सौ की है 200 रुपए किलो का काजू है 300 रुपए किलो बादाम है सोलह रुपए किलो ये सुवर की चर्बी करते हैं अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो 200 रुपए किलो बादाम खाइए काजू खाइए ये सोलह रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते हैं बंद करिए इसको कुछ और भाइयों से निवेदन है कि अमेरिका की शेविंग क्रीम ना लगाए जैसे पामुले गोल्ड स्पाइस ये अमेरिकन गाड़ी बनानी है तो दूध से बनाए मैं आपको पहले बोल के गया था अभी रिपीट कर रहा हूं दूध ले लीजिए चेहरे में लगाइए रेजर चलाइए बहुत क्लीन शेप बनता है नहीं तो दही ले लीजिए दही रगड़ के चेहरे पे रेजर चलाइए बहुत क्लीन शेप बनती है खर्चा भी कम होता है स्मार्टनेस भी आती है और दूध और दही से गाड़ी बनने लगे तो उसकी बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा किसानों को मिलेगा तो किसान अमीर हो जाएंगे तो देश भी अमीर हो आप अगर अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करें तो अमेरिका की हर कंपनी को हम जवाब दे सकते हैं आपकी जीवन शैली थोड़ी बदलें। भारतीयता वाली जीवन शैली पे आ जाएं, तो अमेरिका का कोई धंधा इस देश का नहीं चल रहा और मेरी आपसे छोटी सी विनती है बहुत जरूरी कि अमेरिका की कोई भी दवा ना खाए और मेरा तो आपसे एक कदम और आगे बढ़कर कहना है कि एलोपैथी की ही दवा ना खाए क्योंकि खतरे सब उसी में है आपको तो मालूम नहीं कौन सी दवा टेस्ट के लिए आई है कौन सी ट्रायल पर आइए